शो ठॉक झरत दसहूं दिस मोती नंबर फोर्टीन पहला प्रश्न नगर हो रहा निर्जन पलटी शुद्ध निच पर पथ बनता पगडंडी लौ कपती थिरती अनजाना फिर भी कुछ परचिस्सा लगता गुंजन पत्तों से झरते शब्द विचार तर्क जाल जो रहा कभी मन का वैभव प्रतिपल है मिटता तार तार मधु भरता घड़ी दिन रैन मास लुक छिप जाता फिर फिर शशा धरा शीतल करती झरती भीतर की ही जलधार सत सहस्त्र किरणों से मंडित चेतना के उत्तुंग शिखर पर दीप्तिमान हे धवल पुंज सत्सत कमलों के ऊर्जा स्रोत हे महाप्राण ले अर्पित तेरे चरणों में उल्टे सीधे सब ताल स्वर हे राशि राशि भर रत्न उलिझते रत्ना कर नतमस्तक हूं हे अखिल विश्व के दिव्य द्वार नमस्कार प्रभु नमस्कार सत्य वेदांत ऐसी घड़ी सुबह, है ऐसे अहोभाव का क्षण सुबह, है इससे भेद नहीं पड़ता कि अहोभाव किसके प्रति उठा है जिसके प्रति उठा है वह तो निमित्त मात्र है क्रांति घटती है अहोभाव से मेरे प्रति अहोभाव उठे कि उगते हुए सूरज के प्रति कि रात तारों से भरे आकाश के प्रति कि देखकर हिमालय के उतुंग शिखरों को कि निबड़ जंगल में रात्रि का सन्नाटा कोई भी घटना निमित्त बन सकती है प्राण अहोभाव में भीग जाए तो अहोभाव ही क्रांति का कारण बनता है फिर मंदिर में घटे कि मस्जिद में कि गिरजे में कि गुरुद्वारे में इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कहीं भी घट सकती है ये घटना कुरान को गुनगुनाते घट सकती है पक्षियों के गीत सुनते हुए घट सकती है। शर्त एक है सिर्फ तुम्हारा हृदय खुला हो मेरे कारण नहीं घट रही है यह घटना मेरे कारण घटे तो सबको घट जाना चाहिए जो भी यहां है उसको घट जाना चाहिए लाखों लोग आते हैं कुछ को घटती वही सौ में कोई दो चार उंगलियों पर गिने जा सके उनको घटती इसलिए मेरे कारण नहीं घटती उनको घट जाती है जो हृदय को खोल के सुन पाते यह प्रश्न मुझे समझने का नहीं है यह प्रश्न तो रहस्य में डूबने का है समझ तो बुद्धि की बात है ऊपर ऊपर है थोथी है समझ से भी गहरी अनुभूति चाहिए समझ में भी ना आए ऐसी अनुभूति चाहिए शब्दों में बंधे ना सिद्धांतों में प्रकट ना हो सके अपरिभाष्य हो अव्याख्य हो ऐसी अनुभूति चाहिए और अहोभाव उसी अनुभूति का प्रारंभ है अहोभाव मेरी दृष्टि में प्रार्थना का सार निचोड़ है अहोभाव में झुके की प्रार्थना हो गई फिर जरूरत नहीं है कि तुम दोहराओ कोई बंधी बंधाई प्रार्थना हिंदुओं की मुसलमानों की ईसाइयों की जैनों की कि पढ़ो गायत्री मंत्र की नमोकार अहभाव में झुक गए कि गायत्री खिल गई कि नमोकार उठने लगा कि नमाज पूरी हो गई शुरू भी न हुई और पूरी हो गई बोले भी नहीं और बात पहुंच गई बोल के तो बात पहुंचती भी नहीं परमात्मा तुम्हारी कोई भाषा तो समझता नहीं पृथ्वी पर कोई तीन हजार भाषाएं और वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम पचास हजार पृथ्वी है जिन पर जीवन तो अगर एक एक पृथ्वी पर इतनी इतनी भाषाएं हो और पचास हजार पृथ्वी हो परमात्मा तो पागल ही हो जाएगा कभी का हो चुका होगा पागल परमात्मा भाषा नहीं समझता भाव समझता है और भाव निशब्द मौन है। तुम एक शुभ घड़ी से गुजर रहे हो इस घड़ी में निसंकोच डुबो, बेसर्त डुबो, इस अहोभाव को इस नमस्कार को ही तुम्हारी प्रार्थना बनने दो पर परिसमरण रहे कि मैं केवल निमित्त हूं कारण नहीं यह मेरे कारण नहीं हो रहा है हो रहा है तो तुम्हारे ही साहस के कारण हो रहा है क्योंकि तुम हृदय को खोलने को तत्पर हुए हो हृदय को खोलने की तत्परता का नाम श्रद्धा है और जब हृदय श्रद्धा में खुलता है तो अहोभाव की सुगंध उठती जैसे ही अहोभाव की सुगंध तुम्हारे भीतर उठने लगी तुम्हारे भीतर एक कृतज्ञता अनुभव होने लगी कि मैं धन्य भागी हूं किसी कारण नहीं हूं इसीलिए धन्य भागी हूं इस विराट अस्तित्व में मैं भागीदार हूं यह पर्याप्त सौभाग्य है इस रहस्यमय लोक में मैं भी एक किरण हूं मैं भी एक जीवन हूं इस विराट सागर में चैतन्य मैं भी एक लहर हूं मेरा भी अपना नृत्य है मेरा भी अपना गीत है परमात्मा ने मुझे भी चुना है उसके द्वारा चुना गया हूं तभी तो हूं ऐसी प्रती हो तो बस तुम्हारा जीवन उस नए आयाम में प्रवेश कर जाएगा जिसको मैं सन्यास कहता हूं तुम ठीक कह रहे हो नगर हो रहा निर्जन वेदांत भीतर के नगर की बात कर रहे भीतर एक भीड़ भीतर तुम्हारे कितने लोग बसे कभी तुमने गिनती की कभी भीतर का हिसाब लगाया बाजार भरे भीड़ पर भीड़ लोग आते ही चले जाते तुम एक नहीं हो अनेक हो और तुम्हारी अनेकता तुम्हारी व्प्तता है तुम एक हो जाओ तो विमुक्त हो जाओ अनेक होना विक्षिप्तता की परिभाषा है एक होना विमुक्तता की तुम एक हो जाओ तो एक को जान लोगे। तुम अनेक रहे तो तुम्हें जगत में अनेक ही दिखाई पड़ता रहेगा क्योंकि तुम जो हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है उससे अन्यथा दिखाई नहीं पड़ सकता जिसके भीतर नकार है उसे सब तरफ नास्तिकता दिखाई पड़ेगी और जिसके भीतर स्वीकार है उसे सब तरफ आस्तिकता का अनुभव होगा जिसके पास आंख है उसे रोशनी दिखाई पड़ेगी और रंग बिरंग फूल और आकाश में खिल गए इंद्रधनुष और जो अंधा है वो इन सब चीजों पर संदेह ही करता रहेगा उसके भीतर संदेह के अतिरिक्त कुछ भी ना उठेगा अंधेपन में संदेह ही उठ सकता है भीतर तुम्हारे एक नगर एक भीड़ हमारे पास जो शब्द हैं इस देश ने जो शब्द चुने हैं वो सोचने जैसे दुनिया की किसी भाषा में उस तरह के शब्द नहीं क्योंकि दुनिया की भाषाएं बुद्धों से इतनी प्रभावित नहीं हुई जितनी इस देश की भाषाएं बुद्धों से प्रभावित हुई स्वाभाविक था बुद्धों की एक श्रृंखला थी उनकी एक दीप मालिका है अनंत एक दिए से दिया जलता गया है ज्योति से ज्योति जले और स्वभावता चाहे हमने सुना हो न सुना हो मगर जाने अनजाने उनकी छाप हमारी भाषा पर हमारे जीवन पर हमारे उठने बैठने पर हर चीज पे पड़ी है उनका प्रसाद चाहे हमने जान के लिया हो चाहे ना लिया हो मगर कुछ न कुछ हमारी झोली में पड़ गया है थोड़ी बूंदाबांदी सब पर हो गई इस देश के प्रत्येक अंग पर बुद्धों की कहीं न कहीं छाप है जैसे हम एक शब्द का उपयोग करते हुए शब्द पुरुष इस पर थोड़ा विचार करना पुर का अर्थ होता है नगर पुरुष का अर्थ होता है नगर के बीच में जो छिपा बैठा है किस नगर की बात हो रही तुम जंगल में भी बैठे हो तो भी तुम पुरुष हो ये पुर भीतर एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया चरणों में झुक के नमस्कार किया और कहा कि मैं दीक्षित होने आया मुझे अंगीकार करें। उस सूफी फकीर ने कहा कि अंगीकार पहले भीड़ भाड़ को छोड़ के आ उस युवक ने आसपास देखा पीछे लौट कर देखा वहां कोई भी ना था मस्जिद खाली थी उस युवक ने पूछा कौन सी भीड़ बार? फकीर ने कहा इधर उधर मत देख भीतर देख इधर उधर की भीड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं उस युवक ने आंखें बंद की भीतर देखा सची भीड़ थी पत्नी थे बच्चे थे परिवार के जन थे मित्र थे गांव के बाहर जो छोड़ने आए थे उससे दूर तक वे सब चेहरे अभी भी, भी भीतर सजीव थे यूं बाहर तो घटना अतीत हो चुकी थी भीतर अभी भी वर्तमान थी उस फकीर ने कहा देखी भीड़ इसे छोड़ के आ जिनको तू छोड़ आया है वो तो बाहर की भीड़ थी उसको तो छोड़े न छोड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो जानता है अकेले होने की कला वो भीड़ में भी अकेला होता है और जो नहीं जानता अकेले होने की कला वो अकेले में भी बैठ जाए हिमालय की गुफा में भी बैठ जाए तो भी भीड़ में ही होता है तुमने भी कभी देखा आंख बंद करके अगर अकेले में भी बैठ गए हो तो क्या तुम अकेले हो पाते हो शायद इससे ज्यादा अकेले तो तुम तब होते जब लोग तुम्हें घेरे होते जब कोई तुम्हें नहीं घेरे होता तब भीतर के सब सोए स्वर बन बनाने लगते तब भीतर के सब सोए हुए लोग उठ उठ के अपनी आवाज अपनी गुहार देने लगते तब तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टाएं शुरू हो जाती हर वासना हर इच्छा हर कल्पना हर स्मृति कहती मुझे देखो मेरी तरफ देखो वहां कहां देख रहे हो तुम्हारे भीतर एक रस्सा कसी शुरू होती वेदांत उसी नगर की बात कर रहे हैं नगर हो रहा निर्जन होना ही चाहिए यही तो मेरा प्रयास है यहां कि तुम भीतर के नगर से मुक्त हो जाओ इसलिए मैं बाहर के नगर से मुक्त होने को तुमसे कहता नहीं क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं घर में रहो गृहस्थी में रहो बाजार में की दुकान में कुछ फर्क नहीं पड़ता मगर भीतर निर्जन रहो हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं हिमालय की गुफा भीतर बनाने की जरूरत हृदय की गुफा में हिमालय की गुफा बनानी चाहिए नगर हो रहा निर्जन पलटती शुद्ध निज पर जैसी शुद्ध निज पर पलटेगी वैसे ही निर्जन होना शुरू हो जाएगा भीतर ये जो इतनी भीड़ है ये है ही इसीलिए कि हम भीतर कभी देखते नहीं वहां कितना कूड़ा करकट इकट्ठा होता जा रहा है जितना हम घर की सफाई करते हैं उतनी भी भीतर की सफाई नहीं करते जितने हम शरीर को मल मल के धोते उतना भी हम भीतर सफाई नहीं करते भीतर एक दो दिन की भी भीड़भाड़ नहीं है जन्मों की भीड़भाड़ सदियों की भीड़ भाड़ जो लोग भीतर मन की गहराइयों में उतरे हैं उन सबका अनुभव है कि अतीत जन्मों कि स्मृतियां फिर से जगाई जा सकती क्योंकि वो सब मौजूद है वो नष्ट नहीं हुई वो अभी भी वहीं पड़ी है सिर्फ जरा से उनको उकसाने की जरूरत है कि वो उठनी शुरू हो जाती जैनों में इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जाति स्मरण एक ध्यान का विशेष ढंग है जिससे तुम्हारी पुरानी स्मृतियां जग जाती जिनसे तुम अपने अति जन्मों में उतर सकते हो इसका अर्थ हुआ कि तुम अपने सारे अति जन्मों को अपने भीतर लियो, दब गई हैं स्मृतियां इस, इस जन्म की स्मृतियों से दब गई लेकिन जरा कुरेदोगे, जरा खोदोगे तो मिल जाएंगी लेकिन जाति स्मरण जैसी प्रक्रिया में पड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो है मन की ही बात मन की ही परतों में उतरते रहोगे मन तो तुम नहीं हो मन का तो साक्षी बनना है इसी को मैं कहता हूं सुध अपने पे निज़ पर लौट आए निज पर निज का तो एक ही अर्थ होता है साक्षी वो जो तुम्हारे भीतर दृष्टा है हर चीज को देखने वाला है सुख हो तो सुख को देखता है दुख हो तो दुख को देखता है सफलता असफलता जवानी बुढ़ापा जीवन और मृत्यु पूर्णिमा और अमावस सबको देखता है वो जो तुम्हारे भीतर देखने वाला है वही एक तत्व है जो कभी बदलता नहीं और सब बदलता रहता है दृश्य बदलते रहते हैं, दृष्टा थिर उस थिर को ही जानना है उसको जानते ही तुम भीड़ से मुक्त होने लगते हो भीतर निर्जन होने लगता है नगर हो रहा निर्जन पलटती शुद्ध निच पर पथ बनता पगडंडी वेदांत तुमने मीठी बातें कही और कहीं ना कहीं तुम्हारे अनुभव में ना आई हो तो कहना मुश्किल है पथ बनता पगडंडी जब भीड़ छड़ जाती तुम अकेले रह जाते हो तो वो जो राजपथ था वो अपने आप खो जाता उसकी जगह रह जाती पगडंडी अकेले के लिए पगडंडी बहुत कोई बहुत बड़े बड़े जलियान तो नहीं चाहिए एक छोटी सी डोंगी बहुत पथ बनता पगडंडी लौ कपती थिरती अनजाना फिर भी कुछ परचित सा लगता गुंजन ऐसा ही होगा कुछ कुछ अनजाना सा और कुछ कुछ जाना सा कुछ कुछ ऐसा कि जैसे कभी सुना हो और फिर भी ऐसा कि जैसे कभी ना सुना हो यही तो इस जीवन का रहस्य है समझ में आता भी नहीं भी आता और दोनों बातें साथ ही घटती हैं कुछ कुछ लगता है कि समझ में आ रहा धागे हाथ में आते आते छूट छूट जाते लगता है रहस्य पकड़ा पकड़ा और छिटक जाता है मुट्ठी नहीं बांध पाते खुले हाथ रखोगे तो जीवन तुम्हारे हाथ पर नाचेगा मुट्ठी बांधनी चाहिए कि बस जैसे कि पारा छितर बितर हो जाए ऐसा जीवन छितर बितर हो जाता है मुट्ठी मत बांधना मुट्ठी बांधने की हमारी स्वाभाविक वृत्ति होती हीरा मिल जाए तो जल्दी से मुट्ठी बांधना पहली बात जो याद आती वो कि मुट्ठी बांध लो कि कोई देख दाख ना ले कोई अपरिचित अनजानी अनुभूति का हीरा जब हाथ लगता है तो पहला तो मन होता मुट्ठी बांध लो मगर मुट्ठी बांधते ही कुछ चीजें खो जाती उन पर तुमने मालकीयत की कि वो खो गई रहस्य की मालकीत नहीं हो सकती उल्टी ही बात होती रहस्य के साथ रहस्य को बन जाने दो तुम्हारा मालिक तुम रहस्य को समझने की फिक्र छोड़ो डूबो समझ के करोगे भी क्या समझ में आ भी जाए तो क्या होने वाला है प्यासे आदमी को क्या फर्क पड़ेगा अगर वो ठीक से भी समझ ले कि जल जो है वो H2O के सूत्र से निर्मित होता है उससे तुम कागज पकड़ा दो H2O कि दो हिस्से उदजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन इनके मिलने से पानी बनता है ये ले सूत्र ये रहा तेरा गायत्री मंत्र अब प्यास प्यास की बकवास ना लगा सब उसकी समझ में भी आ जाए सूत्र भी हाथ में आ गया मगर प्यास सूत्रों से नहीं बुझती पानी चाहिए जल चाहिए और जल को नहीं समझते तो भी प्यास बुझती आखिर सदियों तक तो आदमी को पता नहीं था H2O का तो भी प्यास तो पानी बुझाता था कुछ कम नहीं बुझाता था इतनी ही बुझाता था जानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भीगने से फर्क पड़ता है रहस्य में भीगो और कभी कभी ऐसा होता है जानने से बाधा पड़ती जैसे किसी वनस्पति शास्त्री को तुम बगीचे में ले आओ वो तुम्हें बगीचे का आनंद ही ना लेने देगा तुम गुलाब के फूल को देख के मस्त होना चाहोगे वो फौरन कहेगा ये कहां से आया ये ईरानी जाति का मालूम पड़ता है मौलिक रूप से गुलाब ईरान से ही आया इसलिए गुलाब के लिए हमारे पास कोई भारतीय शब्द नहीं गुलाब भारतीय शब्द नहीं गुल आब गुल यानी फूल वो तो ईरानी शब्द है अरबी है उर्दू है भारतीय शब्द नहीं है और आब यानी चमकता हुआ तेज वैसे जैसा कि मोती में चमकता हुआ जल वो जो फूल की आभा है फूलों में जो श्रेष्ठतम आभा है उसको गुलाब का आया है ईरान से फिर धीरे धीरे और नस्लें पैदा हो गई हैं उसकी अब तो बहुत तरह की नस्लें हैं पश्चिम से भी गुलाब आए वो भी गए थे ईरान से लेकिन पश्चिम जाके उन्होंने गंध खो दी गंध के लिए तो उष्ण देश चाहिए उष्णता के बिना गंध मुक्त नहीं होती जैसे उसमें भी एक प्रतीक छिपा हुआ है। कि जब तक कोई साधना की आग न जलाए जीवन की गंध प्रकट नहीं होती भीतर सब ठंडा ठंडा रहे तो बस पश्चिमी ढंग के गुलाब होगे, देखने में गुलाब गंध इत्यादि कुछ भी नहीं भीतर आग जले ज्योति उठे ध्यान की साधना की इसलिए हमने सदियों सदियों से सन्यास के लिए गैरिक रंग चुना गैरिक रंग अग्नि का रंग अग्नि अग्निशिखा का रंग ज्योति सिखा का रंग होती हुई सुबह का रंग है खिले हुए फूलों का रंग है जीवन का रंग है सुर्खी यानी रक्त की सुर्खी वो जीवन की धारा है अगर तुम किसी वनस्पति शास्त्री को ले आए तो तुम्हें गुलाब का मजा नहीं लेने देगा वो गुलाब के संबंध में एक प्रवचन देगा वो गुलाब के संबंध में इतना समझाएगा कि गुलाब तो भूल ही जाएगा ये गुलाब जो सामने नाच रहा है हवा में और सूरज की रोशनी में इसको तो वो भुला देगा इतना बीच में ज्ञान खड़ा कर देगा कि चीन की दीवाल बन जाएगी उसके आर पार तुम ना जा सकोगे महात्मा भगवान दीन एक भारतीय साधु थे प्यारे आदमी थे मगर बहुत जानकारियों से भरे हुए थे खासकर पौधों के संबंध में उनकी जानकारियां बहुत थी मैं जब छोटा था तब वो मेरे घर मेहमान हुआ करते थे और मेरा काम यह था कि सुबह शाम उनके साथ घूमने जाऊं उनको ले जाऊं घुमाने क्योंकि उन्हें गांव के रास्तों का पता नहीं वो मेरी जान खा डालते थे ये वृक्ष क्या है किस जाति का है मैंने उनसे कहा कि एक बात आपसे साफ कर दूं। जाति इत्यादि की तो बात छोड़ो मुझसे तो तुम नीम और आम का भी फर्क पूछो तो नहीं बता सकूंगा मुझे कुछ पड़ी भी नहीं मैं मस्त होता हूं इनकी हरियाली से क्या लेना देना हर चीज के बाबत जानकारी और उनकी जानकारी का अंबार बड़ा था वो बड़े पंडित थे मगर ज्ञानी नहीं पांडित का प्रगाढ़ था वो भूल भूल जाते मुझे बार बार उन्हें याद दिलानी पड़ती कि मुझे कोई रस नहीं पक्षी कौन सा पक्षी है ये किस जाति का है कहां से आया किस देश से आया क्यों आया इस मौसम में क्यों आया फिर और मौसम में कहा चला जाता है मैंने कहा तुम जानो और पक्षी जाने मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं जब आता है और गीत गाता है मैं मस्त हो लेता हूं जब चला जाता है तब उसकी मर्जी तब कोई दूसरा पक्षी होता है उसके साथ मस्त हो लेता हूं और कोई भी ना हो तो मैं अकेला ही मस्त आप अपनी जानकारी अपने पास रखो उनको मैं कहता भी मगर वो फिर फिर भूल जाते आखिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि अगर आदत आप अपनी नहीं छोड़ते तो ये सुबह आपको घुमाने का और शाम आपको घुमाने का काम मुझे छोड़ देना होगा प्रकृति में इतना उल्लास है और तुम कहां के कूड़ा करकट में लगे हुए हो मगर इससे लोग बड़े प्रभावित होते थे हर कोई इससे प्रभावित हो जाता था क्योंकि वह हर छोटी मोटी चीज के संबंध में जानकारियां रखते थे गहरी जानकारियां रखते थे मगर जानकारी जानकारी है वेदांत जब रहस्य का तुम्हारे जीवन में सूत्रपात हो तो भूलकर भी समझने की कोशिश मत करना समझने में न मालूम कितने लोग चूक गए समझने की प्रक्रिया में ही उलझके रह गए समझ इत्यादि छोड़ो प्रेम पर्याप्त है जो विस्मय है इस जगत का उससे प्रीति करो जो रहस्य इस जगत का उसे आलिंगन करो जानकारी तो मस्तिष्क की बात है प्रीति हृदय की और हृदय में ही खिलते हैं कमल सिर में तो सिर्फ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है कूड़ा कचरा कितना ही तुम समझो कि मूल्यवान मूल्यवान नहीं है वहां हीरो की खदानें नहीं तो तुम ठीक कहते हो लो कपती थिरती अनजाना फिर भी कुछ परचिस सा लगता गुंजन शुरू शुरू में ऐसा होगा ही कभी क्षण भर को लौ ठहरेगी थरेगी फिर कपने लगेगी मगर ख्याल करना जब भी तुम जानने की चेष्टा में लगोगे तभी लौ कपेगी और जब तुम जानने की फिक्र छोड़ दोगे लौ थिर हो जाएगी और लौ की थिरता ही ध्यान है और लौ का कब जाना ही ध्यान से पतित हो जाना मगर जैसे ही तुमने जानने की कोशिश की कि चूक हुई तुम साक्षी के पद से नीचे उतर आए तुम भूल गए कि मैं सिर्फ साक्षी हूं तुम दर्पण न रहे मात्र दर्पण तुम फोलो, फोटो प्लेट बनने लगे फोटो प्लेट पकड़ लेती जो भी देखती उसको जकड़ लेती जो भी देखती उसको सदा के लिए जकड़ लेती दर्पण देखता सब है पकड़ता कुछ भी नहीं दृश्य बनते हैं विदा हो जाते दर्पण खाली का खाली जब भी तुम पाओ कि लो कपती है तब समझ लेना कि तुम्हारा मन लौट आया पीछे के द्वार से और कहता जान लो ठीक से पहचान लो क्यों क्योंकि हमें सिखाया गया है स्कूलों में कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में कि ज्ञान शक्ति है इसलिए हम सब ज्ञान के दीवाने हैं, हम ज्ञान के पीछे पढ़े जितना ज्यादा ज्ञान हो जाए बाहर के जगत में ये बात सत्य है कि ज्ञान शक्ति है बैकन का यह वचन नॉलेज इज पावर बाहर के जगत में सत्य है लेकिन भीतर के जगत में सत्य नहीं है भीतर के जगत में तो निर्दोष चित्त निर्मल चित्त विस्मय विमुग्ध चित्त वह शक्ति बाहर के जगत में और भीतर के जगत में अलग अलग नियम काम करते लो कपती थिरती अनजाना फिर भी कुछ परचित सा लगता गुंजन ये दोनों बातें एक साथ घटती क्योंकि जो तुम्हें मिल रहा है वह सदा से तुम्हारा है उसे तुमने एक क्षण को भी खोया नहीं था वो तुम्हारे प्राणों के प्राण में बसा ही था तो जाने अनजाने उसकी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती ही रही थी अनसुनी की होगी तुमने लेकिन हृदय तंत्री बजती ही रही थी तुम शोरगुल से भरे थे नहीं पकड़ पाए होगे उसके स्वरों को नहीं आनंदित हो पाए होगे उसके गीत के साथ लेकिन कभी न कभी तुम्हारे कान में वो गीत पड़ता ही रहा था किन्हीं विश्राम के क्षणों में किन्हीं शांति के क्षणों में किसी पहाड़ी झरने के पास बहुत दिनों के बाद मिले किसी मित्र का हाथ हाथ में लेकर बैठे हुए कभी संगीत को सुनते हुए बाहर के संगीत में ऐसे डूब गए हो कि भीतर का संगीत भी क्षण भर को उभर आया होगा प्रेम में प्रकृति में गीत में नृत्य में कभी ना कभी भीतर के कुछ न कुछ छोर हाथ में आ गए होंगे कुछ ना कुछ बात छू गई होगी कहीं ना कहीं स्पर्श हो गया होगा और भीतर का सत्य जहां भी स्पर्श कर जाता है वही मिट्टी को सोना कर जाता है वह पारस है। इसलिए कुछ कुछ पहचाना लगेगा जैसे दूर से आई हुई ध्वनि कुछ कुछ पहचाना लगेगा और कुछ कुछ अपरिचित लगेगा और यह स्थिति अंत तक बनी रहेगी यह स्थिति कभी समाप्त नहीं होती जो ब्रह्म को जान भी लेते उनकी भी समाप्त नहीं होती उनको भी ब्रह्म कुछ परिचित कुछ अपरिचित लगता है क्योंकि ब्रह्म को कभी भी पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता पूरा पूरा जान लो तो उसकी सीमा बन जाएगी वो असीम नहीं रह जाएगा पूरा पूरा नाप लो तो अथाय नहीं रह जाएगा ब्रह्म है अथाय असीम हां कुछ जानोगे और बहुत कुछ जानने को सदा शेष रहेगा जितना जानोगे उतना ही ये भी जानोगे कभी बहुत जानने को शेष पत्तों से झरते शब्द विचार तर्कजाल जो राह कभी मन का वैभव प्रतिपल है मिटता तार तार इसीलिए तो सत्संग है। तुम्हारे मन में विचार ऐसे ही लगते हैं जैसे वृक्षों में पत्ते लगते मगर वृक्षों के पत्ते तो पथ पत में झर जाते हर बार नए हो जाते तुम्हारा मन अजीब है पुराने पत्ते भी लगे रहते हो, नए भी निकलते आते पुराने पत्तों को तुम झरने नहीं देते अगर झर भी जाएं तो संभाल संभाल के रख लेते हो गिडियां बना लेते हो जैसे लोग नोटों की गिड्डियां बनाते ऐसे तुम पुराने पत्तों की भी गिडियां बना बना के भीतर उनको इकट्ठा करते जाते हो यह है कि वहां शब्द तुम्हारे तुम्हारे हाथ से छूटने लगे वहां तुम्हारे विचार अब और संग्रहित ना हो विसर्जित होने लगे तुम्हारे तर्क जाल जिनसे तुम घिरे हो जिनसे सभी घिरे कम ज्यादा कमो बेश लेकिन सभी लोग तर्क जाल से घिरे जिनको तुम धार्मिक कहते हो वे भी तर्क जाल से घिरे उनका ईश्वर भी केवल तर्क की एक निष्पत्ति है उनसे पूछो कि ईश्वर है और वो जवाब देने को तैयार है पूछो क्यों है तो वो तर्क देने को तैयार है इन्हीं मूढ़ों के कारण दुनिया में नास्तिकता पनपी क्योंकि जब तुम ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्क देते हो तो लोग उसको असिद्ध करने के लिए तर्क देने लगते और ध्यान रखना तर्क असिद्ध करने में ज्यादा कुशल बजाय सिद्ध करने के क्योंकि तर्क के मूल आधार से नकार निषेध इनकार है तर्क हां करना तो जानता ही नहीं ना करना ही जानता है इसलिए तुम कितना ही तर्क दो तुम्हारे तर्क से कभी आस्तिकता फलित नहीं हो सकती या होगी भी तो थोथी होगी झूठी होगी जैसे कि तुम कहो कि हर चीज को बनाने वाला होता है इसलिए जगत को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए धार्मिक लोग यही कहते रहे हैं सदियों से शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है अब घड़ा है तो कुम्हार का सबूत है अगर तुम्हें घड़ा मिल जाए तो स्वभाव था चाहे कुम्हार मिले या ना मिले तुम्हें मानना पड़ेगा कि कोई बनाने वाला होगा यह घड़ा अपने आप नहीं बन जाएगा और घड़ा तो खैर बहुत सरल वस्तु है और भी जटिल वस्तु है पश्चिम का बहुत बड़ा नास्तिक दिद्रो कहता था कि अगर रेगिस्तान में तुम जा रहे हो और तुम्हें एक घड़ी मिल जाए घड़ा का छोड़ो घड़ी तो क्या तुम ये कल्पना कर सकते हो कि यह अपने आप बन गई होगी असंभव यह घड़ी का इतना सूक्ष्म यंत्र कैसे अपने आप बन जाएगा न घड़ा बन सकता है अपने आप न घड़ी बन सकती है अपने आप तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व कैसे अपने आप बन जाएगा तो सदियों से धार्मिक लोग ये तर्क देते रहे कि परमात्मा होना चाहिए सृष्टा होना चाहिए मगर नास्तिक क्या कहता है नास्तिक कहता है अगर ये अस्तित्व को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए तो परमात्मा को किसने बनाया बस उसने तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींच ली अगर घड़े को बनाने के लिए कुम्हार चाहिए तो कुम्हार को बनाने के लिए भी कोई चाहिए ना जब घड़े जैसी सीधी सादी चीज अपने आप नहीं बनती तो कुम्हार जैसा जटिल व्यक्ति कैसे अपने आप बन जाएगा तो परमात्मा को किसने बनाया बस तुम्हारा आस्तिक वहां लड़खड़ा जाता है बड़े बड़े आस्तिक वहां लड़खड़ा जाते याग्न वल्स से इस देश के एक बड़े आस्तिक विचारक से गार्गी ने यही पूछा था जनक ने एक दरबार रचाया था जिसमें देश के सारे महापंडित बुलाए थे और कहा था जो जीत लेगा विवाद को ब्रह्म के संबंध में विवाद हो रहा था उसके लिए एक हजार गौए भेंट करूंगा उन गौ के सिंग सोने से मंडे थे और उन पर हीरे जवहराज जड़े थे वो एक हजार गौए राजमहल के बाहर खड़ी थी पंडित विवाद में उलझे थे कौन छोड़े इन एक हजार गौओं को और इनके स... सिंगों पर लगा हुआ सोना और जड़े हुए हीरे जवरत करोड़ों की कीमत थी उन गऊ की गुएं थी देश की इनको छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं था सभी तथाकथित ब्रह्मज्ञानी इकट्ठे हो गए थे विवाद के लिए याग मल्क जरा देर से पहुंचा उसके शिष्यों ने कहा भी कि हम भी चलें जल्दी करें उसने कहा तुम फिक्र ना करो पहले उनको कर लेने दो माथा पक्षी पीछे चल के हम निपटारा कर लेंगे थक लेने दो उनको जब दोपहर हो गई तब यागनवल्क अपने शिष्यों को लेके आया और आते ही उसने पहला काम क्या किया कि जनक भी चौंक गया उसने अपने शिष्यों का शिष्यों से कहा बेटो गायें थक गई धूप में खड़े खड़े इनको तुम आश्रम ले जाओ विवाद में निपटा लेता हूँ जनक की भी हिम्मत न पड़ी ये कहने की ये बात शोभन नहीं है वो तो पुरस्कार है लेकिन जनक का ऐसा आश्वासन था अपने याग्रमल का इतना आश्वासन था अपने ऊपर अपने विवाद की प्रतिभा पर अपने तर्क जाल पर कि तो उसने का कोई फिक्र नहीं वो मैं निपटा ही लूंगा विवाद जीतना सुनिश्चित ही है इसलिए तुम गऊ को तो ले जाओ इनको क्यों बिचारी पानी भी नहीं पिया धूप में भी खड़ी हैं थक भी गई उसके शिष्यों ने तो गाए फौरन खदेनी आश्रम की तरफ सारा पंडितों का समूह एक क्षण को तो किम कर्तव्य विमूल हो गया और यागनवल ने सबको विरोध में हरा दिया तब गार्गी खड़ी हुई शुभ दिन थे वे जबकि स्त्रियों को भी उतनी ही आजादी थी जितनी पुरुषों को जब स्त्रियों का भी उतना ही सम्मान था जितना पुरुषों का जबकि स्त्रियां भी विवादों में भाग ले सकती थी जबकि स्त्रियां भी पुरुष पंडितों के साथ बैठ सकती थी गार्गी खड़ी हुई और गार्गी ने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम कहते हो कि विश्व को परमात्मा ने बनाया परमात्मा को किसने बनाया या याग्नवल्क जैसा विचारक आदमी भी आग बबूला हो गया क्योंकि यह प्रश्न ऐसा था कि पैर के नीचे की जमीन खींच ले वो गुएं जो चली गई वो वापस करनी पड़े वो जब भद्द हो जाएगी एकदम क्रोध में आ गया और कहा गार्गी यह अति प्रश्न है अति प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जो नहीं पूछा जाना चाहिए यह भी कोई बात हुई कौन तय करेगा कि कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए और इतना क्रुद्ध हो गया यह आग्नवल्क तो उसने कहा कि यह अति प्रश्न है अगर तू ऐसे प्रश्न पूछेगी तेरा सर धर से गिर जाएगा भूल ही गया ब्रह्मज्ञान इत्यादि बातचीत तो दूर मामला मारामारी पर आ गए सिर धर्स अलग कर दिया जाए। उपनिषित कुछ और कहते नहीं कि गार्गी ने क्या कहा भली नारी रही होगी चुप हो गई होगी इस बेहूदगी में पड़ना उसने ठीक न समझा होगा ये बात अब सज्जनुचित न रही कम से कम स्त्रियोचित्त तो न रही अब गर्दन काटने इत्यादि की बात होने लगी मामला सिर्फ विचार का था और गार्गी ने अति प्रश्न नहीं पूछा था मैं ये कहना चाहता हूं गार्गी ने बिल्कुल समुचित प्रश्न पूछा था जब पृथ्वी को बनाने के लिए तुम कहते हो कि कोई बनाने वाला चाहिए तो इसमें क्या अति प्रश्न है कि कोई पूछेगा उस बनाने वाले को किसने बनाया मगर याग्नवल की तकलीफ भी मैं समझता हूं तकलीफ यह है कि फिर इसका कहां होगा तुम कहो आने बनाया तो वो पूछेगी आ को किसने बनाया तुम कहो बा ने बनाया तो पूछेगी बा को किसने बनाया तुम कहो सा ने बनाया तो वो पूछेगी सा को किसने बनाया अखीर में तुम मुश्किल में पड़ जाओगे अंततः तुम्हें स्वीकार करना ही होगा थक ही जाना होगा एक जगह जाके तुम्हें कहना ही होगा कि इसको किसी ने नहीं बनाया और वहीं तुम हार जाओगे क्योंकि अगर कोई एक चीज ऐसी हो सकती बिन बनाई तो सारी पृथ्वी ही बिन बनाई क्यों नहीं हो सकती अगर परमात्मा बिन बनाया हो सकता है तो घड़े में ऐसी क्या खूबी है तो घड़ा भी बिन बनाया हो सकता है तो घड़ी भी बिन बनाई हो सकती जब परमात्मा तक बिन बनाया हो सकता है इतना रहस्यपूर्ण जो है मेरे हिसाब में जिन्होंने परमात्मा के प्रमाण के लिए तर्क दिए हैं उन्होंने सिर्फ नास्तिकों के लिए रास्ता खोला वास्तविक जो आस्तिक हैं, जिन्होंने परमात्मा को जाना है उन्होंने कोई तर्क नहीं दिए वो तर्क दे नहीं सकते क्योंकि वह तर्कतीत है न तर्क से जाना जा सकता है न तर्क से सिद्ध किया जा सकता है वह अनुभव गम्य है ये तो बच्चों की बात नहीं तुम छोटे बच्चों को ऐसे समझाओ तो चलेगा भगवान ने सारी पृथ्वी बनाई छोटे बच्चों की बात है तुम्हारे पुराण करीब करीब ऐसे हैं कि सिर्फ अब बच्चों के पाठ्यक्रम में रखे जा सकते इससे ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं पृथ्वी को कौन संभाले हुए बड़े बड़े ज्ञानी पूछ रहे हैं। पृथ्वी को कौन संभाले हुए कछुआ संभाले हुए कछुआ तो कितना बड़ा कछुआ होगा जरा सोचो तो भूकंप वगैरह क्यों आते कछुआ जरा थक जाता है करवड़ वगैरह लेने लगता है कछुआ ही ठहरा ज्यादा भूकंप भूकंप नहीं आते यही आश्चर्य आना चाहिए रोज किस दिन कछुआ कछुए में झगड़ा हो जाए वो फेंक फांक के पृथ्वी एक तरफ के आ जाए पहले तुझे देखो तो यहाँ तो सत्यानाश हो जाए कछुए का क्या भरोसा है? और कब से बेचारे की पीठ पर लदी है पृथ्वी इसका कसूर क्या है और अगर पूछो कि कछुआ किस पे टिका है अति प्रश्न हो गया सिर धड़ से गिर जाए। मैंने तो किसी का गिरते नहीं देखा मैंने कई बार खुद पूछ के देखा बिल्कुल नहीं गिरता। पृथ्वी को टिकने के लिए कछुए की जरूरत है और कछुआ तुम इस बात की मूलता को देखते हो और कछुआ अगर बिना किसी पर टिके टिका है तो फिर बेचारे कछुए को नाक तकलीफ क्यों देते पृथ्वी को टिका रहने तो बिना किसी पर टिके हुए वही तो विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अपने आप टिकी है कोई और टिकाने की आवश्यकता नहीं मगर छोटे बच्चों को ये बात नहीं जचेगी छोटे बच्चों को कछुए वाली बात जचेगी प्रसन्न हो जाएंगे वो कहेंगे अरे ये बात ठीक कछुआ कहाँ है कितना बड़ा है उसके कितने पैर हैं कैसा रंग है शायद कछुए के संबंध में वो इतने उलझ जाए कि वो भूल ही जाएं पूछना कि कछुआ किस पे टिका है और बहुत ही पूछे तो होशियार आदमी हो तो कहना वो हाथी ही पे टिका है और हाथी ऊंट पर टिका है और टिकाते जाना आगे दुनिया में इतनी चीजें टिका नहीं तो टिकाते जाना और बच्चों ज्यादा देर जिज्ञासा करते नहीं इतनी थिरता नहीं होती इधर पूछा कि पृथ्वी के स्पीट की तुमने कहा कछुए पर उनका दूसरा प्रश्न पूछने लगते हैं कि वृक्ष हरे क्यों हैं? कि पक्षी आकाश में उड़ते क्यों आदमी क्यों नहीं उड़ता उनको इतनी फुर्सत कहा कि आप कछुए के पीछे पड़े रहें इधर दुनिया में इतनी चीजें हैं कभी किसी बच्चे के साथ सुबह घूमने गए पूछते ही चला जाता है तुम लाख उसको चुप करो कल मैं पढ़ रहा था एक लेखक की आत्मकथा उसने लिखा कि मेरे पहला बच्चा पैदा हुआ घर में तीन साल का हुआ तो उसको खराब आदत पकड़ गई हर किसी से कहे सड़क <laughs> हर किसी से उसको ऐसी आदत पकड़ गई कि जिनसे कोई लेना देना नहीं उसको कोई घर में मेहमान आया है बाप से बातें कर रहा है वो बीच में आके सड़क <laughs> तो इसने उसको कहा कि देख उसको वो शब्द ऐसा जचे और उसका प्रभाव भी एकदम पड़े कि एकदम किसी से भी कहते तो वो भी एक क्षण को तो ठहरी जाए कि मामला क्या तो उसके बाप ने उसको बुला के कहा कि देख ये बात तुझे बदलनी पड़ेगी नहीं तो मैं तेरी कुटाई पिटाई करूंगा जब तेरे दिल में ये बाँव उठे कहने का सेटअप तो अपने से कहा करे सेटअप ये बात लड़के को बहुत जची उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक तीन चार दिन बाद बाप ने देखा कि वो एक कुर्सी पे बैठा और बीच बीच में खेल खिलाता है हंसता है और फिर अपने शांत हो जाता है बाद में पूछा क्या मामला है तो उसने कहा कि ये जो आपने बताया जब भी मेरे मन में ये भाव उठता है तो मैं कहता हूँ सटअप और कोई डांटता भी नहीं तो मुझे बहुत हंसी आती कि ये अच्छा रहा नहीं तो पहले हमेशा डांट पड़ती थी माँ डांटे आप डांटे जो देखो वही डांटे नौकर चाकर डांटे स्कूल में जाऊं तो मास्टर डांटे और मुझे ये कहने मजा आता है, अभी मुझे राज मिल गया कि मैं अपनी से कह लेता हूं और देखता हूं अब देखे कौन डांटता कोई डांटने वाला नहीं इसलिए मैं हंस रहा हूं प्रसन्न हो रहा हूं बच्चों की जिज्ञासाए ईश्वर के संबंध में भी तुम जो पूछते हो बचकाने जिज्ञासाएं है फिर उनको सिद्ध करने के लिए जो तुम तर्क इकट्ठे करते हो वो भी बचकाने ईश्वर एक अनुभव है जैसे प्रेम एक अनुभव है कोई प्रमाण नहीं है कोई तर्क नहीं है तुम्हारे तर्क तार तार करना है तुम्हारे तर्क जाल तोड़ देने यही सत्संग की उपादेयता है तुम ठीक कहते वेदांत पत्तों से झरते शब्द विचार तर्क जाल जो राह कभी मन का वैभव प्रतिपल है मिटता तार तार मधु भरता घड़ी दिन रैन मास लुक छिप जाता फिर फिर सशो धरा शीतल करने झरती भीतर की ही जलधार और मधु तो भरेगा जब तर्क कटेगा तो मधु भरेगा तर्क से खाली हुए कि मधु भरा झरत दसों मोती तर्क को तोड़ डालो और सत्य उतरेगा तर्क ही है जो सत्य को नहीं उतरने देता ये तर्क ही है जो द्वार अवरुद्ध किए मधु तो तुम्हारे भीतर बै उठने को आतुर है अनहद नाद बजना चाहता है मगर तर्क बजने दे तब तर्क तुम्हारे पैरों में जंजीरें बन के पड़ा है तुम नाच नहीं सकते कोई हिंदू तर्क में बंधा है कोई मुसलमान तर्क में कोई कम्युनिस्ट तर्क में तर्क ही तर्क है दुनिया में मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो सारे तर्कों को तोड़ देता है तर्क के टूटते ही मधुवर्षा हो जाती मधु वर्षण हो जाता है सत सहस्त्र सूर्य किरणों से मंडित चेतना के उत्तुंग शिखर पर दीपतिमान है धवल पुंछ लेकिन जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वह तुम्हारे लिए भी उतना ही सत्य है इसे स्मरण रखना इसे भूल मत जाना और तुम्हारे लिए ही नहीं सबके लिए सत्य है इसे स्मरण रखना इसे कभी क्षण भर को ना भूलना बुद्ध ने अपने पिछले जीवन की एक घटना कही है जब वे बुद्ध नहीं थे बुद्ध होने के सदियों पहले वे एक राजकुमार थे और उस समय एक बहुत प्रसिद्ध बुद्ध हुए दीपंकर उनके दर्शन को गए थे दीपंकर बुद्ध की प्रतिभा उनका ज्वाजल्यमान रूप उनका प्रसाद देखकर ये राजकुमार उनके चरणों में झुका जैसे ही चरण छू के उठा था कि चकित हुआ कि दीपंकर बुद्ध उसके चरणों में झुके घबरा गया उठाया उन्हें और कहा आप ये क्या करते हैं मैं एक साधारण जन हूं आप प्रबुद्ध पुरुष हैं मैं आपके चरण छू ये तो ठीक लेकिन आप मेरे चरण क्यों छूते हैं तो दीपंकर बुद्ध ने कहा जो मैं प्रगट हो गया हूं वह तू भी है लेकिन अभी अप्रगट है तुझे पता नहीं लेकिन मुझे तो पता है मैं तो तेरे आरपार देख सकता हूं जिस दिन अपने आरपार देखा उसी दिन सबके आरपार देखने की कला आ जाती फिर तो बुद्ध ने भी जब वो बुद्ध हुए तो कहा कि आज मैं समझा कि दीपंकर ने क्या कहा था तब मैंने सुन लिया था लेकिन समझ में मेरे कुछ पड़ा न था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं और मेरे चरण छूने योग्य हो सकते मैं तो अपने भीतर सिवाय गहित भावनाओं के कुत्सित कामनाओं के वासनाओं के कुछ भी न पाता था मेरे भीतर क्या है अंधकार ही अंधकार कोई दिया भी तो नहीं और ये सूर्य जैसा जगमगाता हुआ व्यक्ति मेरे चरणों में झुके ये कोई मजाक तो नहीं ये कोई व्यंग तो नहीं यह आदमी पागल तो नहीं लेकिन अब मैं जानता हूं जब बुद्ध स्वयं बुद्ध हुए तो उन्होंने कहा कि जिस क्षण में बुद्ध हुआ उस क्षण मुझे जो पहली याद आई वो दीपंकर की आई तब मैंने अज्ञात को चरण अज्ञात के चरणों में सिर झुकाया खो गए विराट में दीपंकर को मैंने पहले स्मरण किया कि तुम पहले थे जिसने मुझे पहचाना था अब मैं भी अपने को पहचान और बुद्ध ने यह भी कहा कि जिस क्षण मैं बुद्ध हुआ उसी दिन मेरे लिए सारा अस्तित्व बुद्ध हो गया बस दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में एक जो जानते हैं कि कौन है और एक जो नहीं जानते कि कौन है मगर हीरे तो सब हैं, जानो कि ना जानो हे धवलपुंज, पुंज कमलों के ऊर्जा स्रोत हे महाप्राण ले अर्पित तेरे चरणों में उल्टे सीधे सप्ताल स्वर हे राशि राशि भर रत्न उलिझते रत्ना कर नतमस्तक हूं हे अखिल विश्व के दिव्य द्वार नमस्कार प्रभु नमस्कार जो तुम मेरे लिए कह रहे हो चाहूंगा कि एक दिन अपने लिए भी कह सकूं क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही विराजमान है रत्ती भर कम नहीं इतना ही धवल शिखर तुम्हारा भी है मगर तुम आंखें ऊपर नहीं उठाए और इतनी ही गहराई तुम्हारी भी है मगर नमालुम किन डरों से भरे हुए कपते हुए तुम झांकते नहीं मेरे जीवन में एक बार तुम देखो तो अनुपम स्वरूप मैं तुम में प्रतिबिंबित हूं तुम में होना ओ अनूप राका ससी अपनी रश्मि माल जब रजनी को पहनाता हो अथवा जब फूलों के से प्रेयसी सुगंधि का नाता हो जब विमल उर्मी में लघु बुधबुद्ध उल्लास पीन लहराता हो जब तरु से लतिका का अंतर मधुरित में कम पड़ जाता हो उस समय हंसो तो बरस पड़े कणकण में विश्वों का स्वरूप मैं तुम में प्रतिबिंबित हूं तुम मुझ में होना ओ अनूप गुरु और शिष्य के बीच जो नाता है वो ऐसा है जिससे दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हो एक दूसरे में प्रतिबिंबित होते जाएं प्रतिबिंबित पर प्रतिबिंबित होते जाएं दो दर्पण एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा वही शिष्य और गुरु के बीच घटता है घटना चाहिए तो ही समझना कि शिष्य और गुरु का संबंध हुआ है और वेदांत मैं साक्षी हूं गवा हूं कि तुम्हारा वैसे संबंध का प्रथम सूत्रपात हो गया है मैं तुम्हारे नूपरों का हास लघु स्वरों में बंध पांव चरण में वास मैं तुम्हारी मौन गति में भर रहा हूं राग बोलता हूं यह जताने हूं तुम्हारे पास चरण कंपन का तुम्हारे हृदय में मृदु भाव कर रहा हूँ मैं तुम्हारे कंठ का अभ्यास मैं तुम्हारे आगमन का पूर्व लघु संदेश गति रुकी तो मौन हूँ गति में अखिल उल्लास मैं चरण ही मैं रहूँ स्वर के सहित सविलास गति तुम्हारी ही बने मेरा अटल विश्वास वह होना शुरू हुआ है आस्था जगी है आस्था में कौपलें उगनी शुरू हुई मधुमास दूर नहीं है मगर जब मधुमास करीब आता है तब एक खतरा भी करीब आता है और वह खतरा भी तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहा है उस खतरे के प्रति में भी तुम्हें सचेत कर देना जरूरी है जब यह महाक्रांति घटने के करीब होती है तो भागने का मन होता है जब ये इतनी बड़ी श्रद्धा का जन्म होने लगता है तो डर लगता है कि कहीं मैं डूब ही तो ना जाऊंगा बिल्कुल डूब ही तो ना जाऊंगा अपनों को बचा लूं भाग जाऊं कहीं दूर निकल जाऊं वैसा भाव उठे तो साक्षी भाव से देख लेना उसको संग साथ मत देना वो अपने से उठेगा अपने से गिर जाएगा जो अभी एक छोटी सी किरण की तरह घटना घटनी शुरू हुई है जल्दी ही महासूरी बन जाएगी बन सकती सब तुम पे निर्भर है दूसरा प्रश्न मैं कुंडलनी जगाना चाहता हूं अभी तक जागी नहीं क्या मुझसे कोई भूल हो रही मार्गदर्शन दें जगदीश भैया कुंडली ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा सोई है बेचारी को सोने दो काहे पीछे पड़े तुम्हें और कोई काम नहीं कुंडली क्यों जगाना चाहते हो फिर जग जाए तो फिर आके कहोगे कभी से सोला हो कभी यह कुंडलनी जग गई अब ये चैन नहीं लेने देती शब्द सुन लिए और शब्द सुन लिए हैं तो शब्दों के साथ वासना जुड़ जाती कोई जैन आके नहीं पूछता कि मेरी कुंडली क्यों नहीं जग रही क्योंकि उसके शास्त्रों में ये शब्द नहीं है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 तुम्हारे भीतर इतना बड़ा विस्फोट हो कि तुम्हारी समझ के बाहर पड़ जाए समझ के बाहर पड़ी ही जाएगा और तुम अगर नियंत्रण ना पा सको तो विक्षिप्त हो जाओगे इस सदी का एक बहुत बड़ा सदगुरु था जॉर्ज गुरुजीएफ वो कुंडलनी के बहुत खिलाफ था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 खींचान के किसी तरह उसको चुड़ीदार पजामा पहना दिया दो घंटे लगे नसुद्दीन ने कहा कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है और तुमने किसी तरह चढ़ा तो दिया मुझे डर लग रहा है कि इसको मैं उतार सकूंगा कि नहीं और आईने के सामने खड़ा हुआ तो बिल्कुल बंदर छाप काला दंत मंजा तुम ये, ये तुमने मेरी क्या गति कर दी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 इससे ही तो निपट नहीं पा रहे हो वो कि अब दूसरों के विचार पढ़ोगे हां थोड़ा बहुत चमत्कार लोगों को दिखाने लगोगे तुम जैसे कोई आया और उसने पूछे नहीं कि समय कितना और तुमने बता दिया कि साढ़े नौ बजे तो वो चौंकेगा एकदम क्योंकि पूछने आया था कि कितना बजा है मगर इसका सार क्या है पूछ ही लेने देते क्या बिगड़ा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 मैं पानी पे चल सकता हूं रामकृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया कितना समय लगा पानी पे चलना सीखने में उसने कहा अट्ठारह साल लगे रामकृष्ण का हद धो गई मुझे तो जब उस पार जाना होता दो पैसे में पार चला जाता <laughs> दो पैसे का काम अट्ठारह साल में तुमने किया और ऐसे मुझे ज्यादा जाना भी नहीं पड़ता कभी चार छह महीने में एक दफा सो साल में समझो कि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 और काम ऊर्जा को भी वहां ले जाओ तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो कुंडलनी जगाने वाले अधिक लोग विक्षिप्तता में पहुंच जाते मस्तिष्क फटा पड़ता है क्योंकि ऊर्जा संभाले नहीं संभलती और ऊर्जा इस हालत में ले आती कि फिर संगत असंगत कुछ भी नहीं सूझता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 मैं खुद भी सोचता हूँ लेकिन मैं करता हूँ ये बात ठीक नहीं है ये हो जाता मैंने जब भी करने की कोशिश की तभी ये नहीं हुआ करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका क्योंकि इसका एकदम चमत्कार की तरह प्रभाव पड़ता है एकदम सन्नाटा छा जाता दर्शक एकदम विमुक्त हो जाते एकदम सांसें रुक जाती हैं लोगों की समझ में नहीं आता क्या हुआ और मुझे भी बड़ा आनंद आता अपूर्व आनंद आता है एकदम भीतर शांति हो जाती है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 तुम और भी ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे तुम्हारी विक्षिप्त कुछ होगी तो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अहंकार को कभी बल नहीं मिलेगा कि पानी पे चल के दिखा दूं कि बादल में आकाश पे बैठ के दिखा दूं कि हवा में ओढ़ के दिखा दूं क्योंकि अहंकार मिटेगा तभी ये नृत्य होगा और जब भी अहंकार वापिस लौटेगा तुम यह कर ही नहीं पाओगे ये तुम्हारे अहंकार के बस में नहीं होने वाली बात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 तबाखू के बड़े गुण बाजार में तंबाखू का एक व्यापारी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर तमाकू बेच रहा था वह कह रहा था कि जो लोग तंबाखू खाते उनके घर में चोर कभी नहीं घुसते जो लोग तंबाखू खाते कुत्ते उन्हें कभी नहीं काटते अरे काटना तो दूर उनके पास तक नहीं फटक सकते और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह कि वे लोग कभी बूढ़े नहीं होते ब्रह्मचारी मटकानाथ ने जब ये सुना तो उन्हें तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे तम्बाकू में इतने फायदे उन्होंने कहा कि भाई जरा विस्तार से बताओ कि कैसे तम्बाकू खाने वालों के घर में चोर कभी नहीं घुसते और कैसे कुत्ते उन्हें काटते नहीं और सबसे बड़ा जो फायदा है यह कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता ऐसी बातें ना तो मैंने किन्हीं शास्त्रों में पढ़ी ना किन्हीं ज्ञानियों से सुनी ये तमाखू का राज पहली दफे तुमसे सुन रहा हूं व्यापारी बोला कि स्वामी जी आप अपने ही वाले इसलिए बता देता हूं वरना ये तो उस्तादों की बातें उस्ताद ही कहते हैं और उस्ताद ही समझते हैं। राज ही ये गहरा है सुनिए खाने वाले को ऐसी खांसी चलती ऐसी खांसी सोना हराम हो जाए और जब सोगे ही नहीं रात भर खांसते ही रहोगे तो किस चोर की मजाल जो घर में घुसे और रही बात कुत्ते के काटने की तो अरे जब तमाखू खाओगे या तमाकू पियोगे तो खांसी चलने से जो कमजोरी आएगी तो एक छड़ी तो कम से कम रखोगे ना हाथ में अरे छड़ी टेक टेक कर ही चलोगे ना और छड़ी देखकर तो दुश्मन भी भागे फिर कुत्तों की क्या बिसात ब्रह्मचारी जी बोले और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता यह कैसे व्यापारी बोला अरे स्वामी जी बूढ़ा हो ही नहीं पाता क्योंकि बूढ़ा होने के पहले ही मर जाता दयानंद मत छोड़ो जी भर के पियो जी भर के खाओ ऐसे ऐसे गुण हैं तुम किसी की बातों मत पड़ना कि तंबाखू पाप है यह सवाल क्यों उठता है कि मैं तंबाखू खाने की लत से परेशान हूं क्या करूं अगर एक लत छोड़ भी दोगे तो कोई दूसरी लत पकड़ोगे असली सवाल तमाखू नहीं है असली सवाल लत है मैं लोगों को जानता हूं एक आदत छोड़ने के लिए वो दूसरी पकड़ लेते दूसरी छोड़ने के लिए तीसरी पकड़नी पड़ती कोई ना कोई परिपूरक चाहिए ना नहीं तो खाली खाली लगता है तमाकू बैठे बैठे चबाते क्यों अगर तंबाखू नहीं चबाओगे लोगों का सिर खाओगे वो और भारी बीमारी उसमें लोग भी परेशान होंगे इसमें तुम तो अपने बैठे चबा रहे, चबा रहे चबाते रहो तुम किसी दूसरे का तो सिर नहीं खाते अपने बैठे बैठे मुंह हिलाते रहते हो तो हिलाते रहे अगर तमाकू नहीं खाओगे तो बकवास करोगे इस पर वैज्ञानिक शोध हुई है जो लोग तंबाकू खाते हैं या अमेरिका में चिविंग गम बैठ चबाते रहते ये लोग बातचीत कम करते इनमें एक सदगुण होता बातचीत करें कैसे अब जो आदमी दो दो पान रखे हुए दोनों तरफ वो बात करें तो पिचकारी चल जाए अपनी पिचकारी संभाले की बात करें स्वयं so, से भी बड़े भले होते चुपचाप बैठे अपना काम करते रहते भीतर ही भीतर उनका मजा चलता रहता जो लोग तंबाखू नहीं खाते पान नहीं चबाते चिविंग गम नहीं चबाते वो भी मुंह तो चलाएंगे इसलिए तो स्त्रियां ज्यादा मुंह चलाती कि ना तुम उन्हें तंबाकू खाने दो ना सिगरेट पीने दो ना बिड़ी पीने दो ना चलम पीने दो तुम कुछ भी ना करने दो तुम मुंह तो चला है चंदूलाल के पिताजी मरे तो मित्रों ने पूछा कि मरते वक्त कुछ कह गए पिताजी चंदूलाल ने सिर ठोक लिया बेचारे बड़ा कहना चाहते थे मगर क्या करते माता राम आखिर तक साथ रही और जब तक माता राम बोले पिताजी को सुनना पड़ता था और माता राम बोलती ही चली गई पिताजी मर गए लगता था कुछ कहना चाहते हैं, दो चार दफे कोशिश भी की मगर माता राम के सामने किसी की चले तब स्त्रियां बहुत बकवास करती मैंने सुना चीन में एक दफे प्रतियोगिता हुई सबसे बड़ा झूठ कौन बोले और जो बोले उसे प्रथम पुरस्कार मिले और जिसको मिला प्रथम पुरस्कार बड़े बड़े झूठ बोलने वाले आए एक ने झूठ बोला कि मेरे पिता ने ऐसी पानी में डुबकी लगाई कि तीन साल बाद निकले किसी ने कहा ये कुछ भी नहीं मेरे पिता तो सात साल तक पानी में डुबकी मार दिए थे एक ने कहा कुछ नहीं बात जब मेरे पिता डुबकी मार के निकले बारह साल के बाद तो साथ में एक लालटन लेके निकले जो उनको पानी में पड़ी मिल गई थी जो नेपोलियन के जमाने की थी और जिसकी बत्ती अभी भी जल रही थी ऐसी ऐसी गप्पे मारी गई मगर पुरस्कार मिला उस आदमी को जिसने कहा कि मैं एक बगीचे में गया मैंने देखा दो औरतें एक बेंच में बैठी आधा घंटे तक बोली ही नहीं उसको प्रथम पुरस्कार ये कहीं हो सकता ये हो ही नहीं सकता नेपोलियन की लालटन बूझी ना हो चल सकता दुनिया में चमत्कार होते मगर दो स्त्रियां बेंच पे बैठी बगीचे के और एक दूसरे से बोले ही ना आधा घंटा गुजर जाए यह असंभव है स्त्रियां ज्यादा बकवास करती वो मुंह चलाने का जो समय बच गया मुंह तो चलाएंगी खलील जिब्रान की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक उपदेशक कुत्ते ने सारे कुत्तों की जान मुसीबत में डाल रखी थी क्योंकि जो भी कुत्ता भौंकता मिल जाए बस उसको पकड़ ले कि हमारी महान कुत्तों की जाति बस ये भौंकने की वजह से बर्बाद हुई सब शक्ति भौंकने में निकल जाती कुंडलनी बचित बचती भोंक भोंक सब कुंडलनी शक्ति गंवा देते हो फिर रह गए खाली खोखले कुत्तों को भी बात तो जचे थोड़े चुप भी हो जाए उसके सामने मगर कुत्ते कुत्ते हैं बिना भोंके कैसे रह सकते वो कोई लत को एक दो दिन की वो बहुत पुरानी और कुत्ते भी बड़े हिसाब से भोंकते हैं ऐसे कोई बेहिसाब नहीं भोंकते जैसे कुत्ते कुछ चीजों के विरोधी उनके सिद्धांत के खिलाफ जैसे पुलिस वाला मिल जाए कि सन्यासी मिल जाए पोस्टमैन मिल जाए वर्दी के खिलाफ वर्दी के दुश्मन है बिल्कुल वर्दी देखी के भोंके वर्दी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती स्वतंत्रता प्रेमी सो जैसी जन्मों जन्मों की आदत कैसे छोड़ दें मगर धर्मगुरु कहता भी ठीक वो जो उपदेशक कुत्ता था वो बात भी ठीक कहता है कि इसी में सब शक्ति निकल जाती इसीलिए कुत्तों की जाति पिछड़ गई आदमी जिन में कुछ भी नहीं वो सिरमोर हो गए हमें उनके सामने पूंछ हिलानी पड़ रही जो हमारे सामने पूंछ हिलाते और कारण वो भोंकना उसने बता एक बात पकड़ ली थी कि भोंकने की वजह से सभी धर्मगुरुओं की आदत होती एक बात पकड़ लेते उसी बात को समझाते फिरते महात्मा गांधी से तुम पूछो कि दुर्दशा का क्या कारण लोग चरखा नहीं चलाते चरखे नहीं चलाएंगे तो बस खत्म सारी दुनिया में कहीं कहीं कोई चरखा नहीं चला रहा लोग बर्बाद नहीं हो रहे यहीं बर्बाद हो रहे हैं चरखा नहीं चलाने से चरखा चलाओ सब ठीक हो जाए और ये देश हजारों साल से चरखा चलाता रहा है और कुछ खाक ठीक नहीं हुआ मगर बस तथाकथित महात्माओं का यही हिसाब रहता कोई मुरारजी देसाई से पूछो कि लोग जीवन जल नहीं पीते इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। जीवन जल में सब कुंडल नहीं निकलनी जाती बही जाती अपना जल्दी से जीवन जल निकाला खुद ही पी गए तो कुंडलनी के निकलने का कोई उपाय ही ना रहा मैंने सुना कि जब जी देसाई अमेरिका गए तो वह हैरान हो कि जहां भी पार्टी या या कुछ उनको बुलाया जाए तो स्त्रियां दूसरे कोने पर खड़े हों बिल्कुल दूसरे टेबल के उन्होंने पूछा कि बात क्या है जहां भी मैं जाता हूं वो चलते फिरते अगर उनके पास भी जाए तो स्त्रियां जल्दी दूसरे कोने पहुंच जाए स्त्री मेरे पास क्यों नहीं आती तो लोग पहले तो झिझ के फिर उनका बार बार पूछते तो स्त्रियां डरती हैं कि मान लो आपको बीच में प्यास लग लगे <laughs> सो वो दूर दूर रहती अरे प्यास का क्या भरोसा कहाँ लगा है बस उनका सिद्धांत एक ही है सब लोग जीवन जलपी है सारी समस्याएं हल हो जाती बस एक सिद्धांत लोग पकड़ लेते सुगम बात So, उस कुत्ते ने पकड़ रखी थी कि भोंका ना जब तक कुत्ते बंद नहीं करेंगे कुत्तों की जाति का कोई उद्धार नहीं हो सकता और उद्धार होना जरूरी है कुत्तों की जाति खतरे में उसका अस्तित्व तो खतरे में उसने इतना समझाया इतना समझाया कि एक दिन कुत्तों ने तय किया कि एक दफे तो कम से कम इसकी मान कर देखो एक रात अमावस रात उन्होंने कहा आज की रात चाहे कुछ भी हो जाए कितनी ही उत्तेजना पैदा हो और कितनी ही खरास गले में आए और पुरानी लत कितनी ही जोर मारे मगर बिल्कुल मन मार के पड़े रहेंगे करबटे बदल लेंगे सिर पटक लेंगे मगर भोंकेंगे नहीं सो सब कुत्ते और सब कुत्तों ने तय कर लिया कि दूर दूर क्योंकि हम अगर आस पास रहे तो बहुत मुश्किल मामला है एक भोंकता है बस फिर श्रृंखला शुरू हो जाती फिर दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता सो दूर दूर पड़ रहे गली कुचों में जा जाके सिर नीचे झुकाके, बड़ी बेचैनी थी तड़फ रहे थे जैसे मछली तड़फे पानी के बाहर ऐसे तड़फ रहे मगर तय कर लिया तो कर लिया तय अरे संकल्प भी कोई चीज नहीं भोंके नहीं भोंके 12 बज गए उपदेशक कुत्ता बड़ा परेशान हुआ किसको उपदेश दे सच बात यह थी कि उसे भोंकने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि दिन भर उसका उपदेश में भोंकना हो जाता था सुबह से रात उसको भोंक नहीं पड़ता था भोंक नहीं था वो भी उसको भोंकने के लायक बचते नहीं था कुछ समय ना समय ना शक्ति थका मंदा रात पड़ जाता सुबह से फिर जनसेवा में लग जाता न कुत्ते मानते थे न उसकी जनसेवा बंद होती थी आज कुत्तों को क्या हुआ क्या सब कम वक्त मान ही गए बिल्कुल सन्नाटा है अमावस की रात और ऐसा सो अवसर उसके भीतर ऐसी खराश उठी कई कुत्तों के पास गया मगर वो सिर झुकाए पड़े हैं नीचे आंखें ना खोले जब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो गया एक एकांत में और भोंकने लगा उपदेशक कुत्ता भोंकने लगा और जब एक भोंका तो फिर क्या भोंकना हुआ उस गांव जैसा कभी ना हुआ था क्योंकि जब लोगों ने देखा और बाकी कुत्तों ने देखा कि अरे एक ने धोखा दे दिया अब हम ही क्यों पड़े रहे सो जो 12 बजे तक किसी तरह संभाला था सारी ऊर्जा एकदम से विस्फोट हुई कपा दिए धरती आकाश आ गया उपदेशक कुत्ता वापस समझाने लगा लोगों को कि देखो इसी में हमारी बर्बादी हुई जब तक कुत्तों की जाति भोंकना बंद नहीं करेगी बर्बादी जारी रहेगी तम्बाखू तुम खाते हो तमकू तुम चबाते हो तमाखू में उतना कुछ दोष नहीं है में क्या खाक दोष बिल्कुल साकाहार है हाँ थोड़ा सा निकोटिन है मगर इतना थोड़ा निकोटिन है कि अगर 20 साल में तुम जितनी तमाखू चबाओगे उस सब तमाखू को इकट्ठा करके निकोटन निकाला जाए तो तुम मर सकते हो मगर ये तो कभी होने वाला नहीं तुम खाते हो तमाखू रोज शरीर उसको बाहर फेंक देता है इसलिए कोई 20 साल में घबराना मत कि 20 साल का जहर इकट्ठा होकर मार डालेगा शरीर रोज बाहर फेंकता रहता है जो चीजें व्यर्थ है इसलिए कुछ इकट्ठा होता नहीं और साल दो साल उम्र कमर भी हो गई तो खा क्या खाक बिगड़ जाए ऐसे भी क्या करोगे दो चार साल ज्यादा ही रहे या दो चार साल कम रहे इससे क्या फर्क पड़ता है वही रोना झोना वही झींकना दो चार साल कम झीके कम रोए कम परेशान हुए जल्दी छुटकारा हो गया मुक्ति हो गई सवाल तमाकू नहीं है सवाल गहरा होगा तुम्हारे सिर में बकवास चल रही होगी उस बकवास को रोकने का एक उपाय है मुंह को भीतर चलाते रहो इससे तुम एक तरह से संयत बने रहते हो इसलिए तो तरह तरह की चीजें लोगों ने निकाल ली बच्चा रो रहा हो अंगूठे चूसने लगता है तुम सोचते हो कि किस लिए अंगूठा चूस रहा अब बच्चा कोई भ्रष्ट थोड़ी हो गया अभी भ्रष्ट करने वाले मिले ही नहीं अभी तो अपने झूले में पड़े अभी तो कृष्ण कलहैया झूला झूल रहे हैं झूला झूले जवाहरलाल अभी कहा अभी तो भ्रष्ट संसार सिंह का कोई मिलना हुआ नहीं मगर अंगूठे ही चूस रहे हैं पैर का अंगूठा तक पकड़ के चूस रहे हैं इनकी खोपड़ी में गर्माहट हाँ आनी शुरू हो गई झूले पे पड़े पड़े बेचैन हो रहे हैं बेचैनी को निकालने के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं तो अंगूठे ही चूस रहे हैं फिर अंगूठा नहीं चूसते बाद में क्योंकि अंगूठा चूसना जरा जचेगा नहीं तो सिगरेट पीते हैं वो अंगूठा चूसने का परिपूरक सिगार लगा ली मुंह में यहां मेरे पास लोग जब भी मुझसे पूछते हैं कि हम सिगरेट पीना कैसे छोड़ें तो मैं उनसे कहता तुम अंगूठा चूसना शुरू कर दो अरे तो क्या कह रहे हैं आप कोई देखेगा तो क्या कहे? देखने का कोई सवाल नहीं सिगरेट पीते हो दुनिया देखती कोई कुछ नहीं कहता क्या कर लेगा कोई अरे अपना अंगूठा है किसी के बाप का है अपना अंगूठा ना चूस सके ये कैसा लोकतंत्र ये कैसी स्वतंत्रता? और कुछ लोगों ने प्रयोग किया है एकांत में अकेले में हिम्मत नहीं सबके सामने करनी मगर सिगरेट पीना छूट जाता है न हो तो तुम करके देख लेना जब भी सिगरेट की तलफ होटे जल्दी अंगूठा चूसना वही काम कर देगा अंगूठा जो सिगरेट करती सिगरेट में थोड़ा सा गुणों और है कि उसमें से गर्म धुआं भीतर जाता तो उससे माँ के स्तन की परिपूर्ता हो जाती माँ का स्तन बच्चा पीता है जब माँ का स्तन बच्चों को नहीं मिलता तो अंगूठा चूसता है अंगूठा उतना अच्छा परिपूरक नहीं क्योंकि दूध भी भीतर जाता है गर्म धार उष्णधधार और शुद्ध दूध न ग्वाला मिला सकता है उसमें पानी सिगरेट में वही खूबी गर्म धुआं उष्ण दूध की याद दिलाता है ये सब बाल बच्चे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं इनका मन नहीं भर पाया मां के स्तन से तो सिगरेट पी रहे हैं, खोपड़ी में बेचैनी है तमाखू चबा रहे हैं पान चबा रहे हैं और ये ऊपर की आते छोड़ने से कुछ भी ना होगा फिर तुम कोई नया काम सीख लोगे फिर वह करने लगोगे असली जड़ को काटो ध्यान में लगो दयानंद तमाखू ममाखू की बात छोड़ो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं तुम्हें भरोसा और शास्त्र पढ़ लो भगवान विष्णु तक स्वर्ग में तमाखु चरवण करते सो तुम्हारी क्या तुम तो दयानंदी हो मान लिया कि महर्षि दयानंद चलो कोई बात नहीं मगर जब विष्णु तक तमाखु चरवण करते तो तुम्हारी क्या हैसियत वो भी अपने लिए रहते हैं बटुआ कोई फिक्र न करो मगर भीतर तुम्हारे मन में खोपड़ी में बहुत सी बेचैनियां चल रही वो जड़ है ध्यान करो भीतर के मन के विचारों के जाल के साक्षी बनो वहां विचार का जाल कम हो जाएगा तुम एक दिन चौंकोगे कि अब तुम चाहो भी कि तमाखू मुंह में रखो तो न रख सकोगे क्योंकि तमाखू में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है खांसी आएगी और वही तीन गुण आज इतने